दोष विचार और उनका निवारण जिज्ञासा जब जानते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं नष्ट प्राय या मृत्यु के मुख में है तो उनके प्रति लोभ क्यों उत्पन्न हो जाता है और आसक्ति क्यों हो जाती है समाधान यही माया है कि यह सब कुछ जानते हुए भी लोभ और आसक्ति हो जाती है विचार करके देखो तो नहीं होनी चाहिए जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति का शरीर छूटता है और उसके पुत्र कहते हैं पिताजी स्वर्ग चले गए तो सिद्ध होता है कि पिताजी शरीर नहीं थे जाते समय उन्हें कोई देख नहीं पाया इससे सिद्ध होता है कि वे निराकार थे परंतु माया इस ज्ञान को कहाँ पचने देती है मैं कहते ही शरीर ही आ जाता है यही माया है माया कहीं अन्यत्र नहीं रहती अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या सा माया तया एव ईश संसारस् परिकल्पिता परंपराया यह शरीर आत्मस्वरूप नहीं हो सकता पर मैं कहते ही यही आ जाता है शरीर में मय होगा तो इससे संबंधित जड़ चेतन में मेरा हो जाएगा इससे अलग संसार कहाँ हैं जो दिखता है यह संसार नहीं है और बंधन का हेतु भी नहीं है शरीर में जो मय हो गया है और इसके संबंधियों में जो मेरा हो गया है यही संसार है क्या कहा जाए कि आसक्ति क्यों होती है व्यक्ति देख रहा है शरीर चिता पर पड़ा है शरीर अपने उससे संबंधित सारी वस्तु में छूटता निश्चित है फिर भी इनकी आसक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है वस्तुतः किसी वस्तु को बनाने की अपेक्षा छोड़ना सरल है क्योंकि बनाने में बहुत परिश्रम है एक आश्रम बनाना हो तो जमीन चाहिए पैसा चाहिए कारीगर चाहिए बड़ा भारी झंझट है कठिन तो बनाना ही दिखाई देता है पर अनुभव में क्या आता है छोड़ना ही कठिन क्यों लगता है इसमें हेतु यही है कि जब तक आपकी आसक्ति है तब तक बनाना जितना भी कठिन हो सरल ही लगेगा रात दिन आप उसमें लगा देंगे और छोड़ना कठिन हो जाएगा पर यदि आपकी आसक्ति टूट गई तो छोड़ने में कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें कुछ समय भी नहीं लगता बस इतना ही समझिए कि जो सरल है वह कठिन प्रतीत हो रहा है और जो कठिन है वह सरल यही माया है अब यह दूर कैसे हो ताकत तो इस जीव में है जब विचार में लगेगा शरीर को साधना में लगाएगा तभी इसे पता लगेगा कि मेरी जो यह सृष्टि है मुझे ही छोड़नी पड़ेगी दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान ने यह शरीर बनाया और जीव ने कह दिया मैं भगवान ने जगत बनाया जीव ने कहा मेरा ये दो सृष्टि इस जीव की है इसको ही छोड़नी पड़ेगी ये छूट गई तो कोई समस्या नहीं है यही बंधन है और यही माया है हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते इसलिए आसक्ति हो जाती है विद्यार्थी कॉलेज में वर्षों तक पढ़ता है पर पास होने के बाद कभी कॉलेज जाता है तो क्या उसको आसक्ति होती है किराएदार जीवन भर किराए के मकान में रहता है पर उस मकान में आसक्ति जो उसमें नहीं रहता है मालिक उसको होती है रहने और व्यवहार करने मात्र से आसक्ति नहीं होती है बल्कि गलत समझ से होती है और गलत समझ ही बंधन का हेतु है जो चीज़ जैसी है उसको वैसी न समझ करके हम व्यवहार करते हैं वस्तुतः जब पदार्थ मृत्यु के मुख में है पर हम समझते हैं ये सदा रहेंगे हमारी समझ ही गलत है जगत का कोई पदार्थ तुम्हारा हो नहीं सकता इस बात को तुम समझती नहीं हो माया सच्चाई को ढक देती है इसी कारण से आसक्ति होती है सच्चाई को स्वीकार करने पर माया गायब हो जाती है इसलिए व्यक्ति को सच्चाई स्वीकार करने में डरना नहीं चाहिए झुठलाने से तुम्हारा जीवन थोड़े ही बन जाएगा झूठ के सहारे जीने से कैसे काम चलेगा